अथर्ववेदिया वेदिया के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण का श्लोक देखे थे विचार ये चल रहा था की सिद्धांतिकारा कि जो अंदर में अर्थात मनोराज्य स्वप्न इत्यादि प्रातिभाषिक है और जो बाहर में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है ये सब मिथ्या ही है पूर्व पक्ष कहा यह सब मिथ्या नहीं होगा अंदर में जो है प्रातिभाषिक जो है वो मिथ्या हो सकते हैं क्योंकि किंतु तो बाहर जो है वो मिथ्या नहीं होंगे क्योंकि बाहर जो है वो द्वह है प्रत्यभिज्ञा होता है दो कालों से अवच्छिन्न होता है तो होने से ये बाहर और अंदर ये दोनों वाला समान नहीं है सिद्धांत कहा है कि ये सब मिथिया ही है और बाहर जो पदार्थ है ये आपको थोड़ा अधिक स्पष्ट लगता है इंद्रिय ग्राह्य होने से आप उसको स्फुट स्पष्ट कहते हैं और अंदर में जो पदार्थ है प्रातिभाषिक है इंद्रिय ग्राह्य हो नहीं होने से वो स्पष्ट है किन्तु मिथ्या तो दोनों ही है सिद्धांत जो पूर्व श्लोक में है अंतिम ये टीका में अंतिम बात कहा था ये आगे श्लोक का कथन है अर्थात बाहर भीतर सब मिथ्या होने पर भी बाहर वाला सत्य लगता है क्योंकि ये थोड़ा स्पष्ट आपको भान होता है। टिका में मिथ्यात्वे हैुपत्ते ना विशेषण मिथ्यात्व इतिहासन क्या स्वप्न जागरित स्वप्न और जागृत ये दोनों अवस्था का उभय और अपनी ये दोनों ही अगर मिथ्या होगा तब स्फुट और अस्फुट अभास इस प्रकार की विभाग नहीं बन पाएगा अभी जागृत जो है वो स्पष्ट है स्वप्न जो है वो अस्पष्ट है इसमें विभाग होता है तो कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि स्वप्न जागृत ओर उभय ओर अपनी मिथ्यात्व स्फुट अस्फुट अभास विभाग अनुपत्ति ही सियात स्फुट अस्फुट अवभा अन्यथा अनुपत्या स्वप्न जागर ओर उभर अपनी मिथ्या तुम न सिद्ध अगर दोनों ही मिथ्या हो जाएंगे स्फुट अस्फुट कैसे होगा तो अन्यथा अनुपत्या ये हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण दोनों को अगर मिथ्या मानेंगे तो स्फुट स्फुट का जो विभाग भान हो रहा है ये नहीं होगा हम कहेंगे नहीं हो जैसे कह देंगे दीवा अभुंजान से देवदत्त रात्रि भोजन बिना पीनत्व तो न उप पद्य हम कहेंगे पीनत्व तो न हो तो न हो कैसा दिखता है तो इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि रात्रि भोजन स्वीकार करना पड़ेगा इसी प्रकार कि यहाँ कहते हैं स्वप्न जागरित तो उभयोपी मिथ्या तो अगर दोनों ही मिथ्या होगा स्फुट अस्फुट अवभाष का जो विभाग ये नहीं बन पाएगा हम कहेंगे विभाग न बने कि न बने कैसा दिखता है स्पष्ट तो इसलिए विभाग अन्यथा अनुपत्य उभयोर मिथ्यात्म न अनुपत्य न अविशेषण मिथ्यात्व अविशेषेण सम विशेष भिन्न अविशेष समान समान रूप से दोनों मिथ्या होंगे ऐसा नहीं है न अविशेषण समान रूपेण मिथ्यात्म न जागर स्वप्न दोनों समान रूप से मिथ्या हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ये, है ये कहता है इति यहाँ तो पूर्व पक्ष का आशंका हुआ सिद्धांत उसका उत्तर देगा आसंख्य आसंख्य अर्थात आशंका उद्भाव्य इस प्रकार के आशंका का उद्भावन करके आह उत्तर देता है अव्यक्ता एवं ये अंतस्तुक्त सुता टा च ये बल्किता ते सर्वे विशेषस्ंद्रिया सिद्धांति कहते हैं कि ये अंत ये है ये अंतस तू चाहस्फुट ते सर्वे कल्पिता कलताशेष कहते हैं विशेषस्तु इंद्रियांरे इंद्रियांरे अर्थात विषय विशे, ये विशेष सतमी लेख ना ये निमित्त सतमी विषय सप्तम नहीं निमित्त सप्तमी इसको कहेंगे निमित्त सप्तमी क्या सिद्धांत कहता है कि ये अंतह जो प्रातिभासिक पदार्थ मनोराज्य स्वप्न इत्यादि वो सब अव्यक्ता अव्यक्ता अर्थात व्यक्त नहीं है व्यक्त अर्थात आपको इंद्रिय ग्राह्य इत्यादि वो सब नहीं है अव्यक्ता अव्यक्ता का अर्थ वासना मया वासन वासन वासना वाला ही है वो मतलब वासना ही है वो वासना केवल उसी रूप से दिखना वासनामय वासनामय अर्थात वासना का ही प्राचुर्य है वो विकारक भी कर सकते हैं अब है वासनामया और ये बही जो बाहर दिखते हैं वो स्फुटा स्फुटा था, था। स्पष्ट वो वासनामय नहीं है ते सर्वे एवं कल्पिता सिद्धांत कहते हैं कि वो सब कल्पिता है फिर विशेष क्या है सिद्धांत कहता है कि इंद्रियांतरे तो विशेष इंद्रियांतरे इसको कहते हैं कि ये निमित्त सप्तमी निमित्त सप्तमी का उदाहरण ये प्रथम खंड में अंतिम आया था निमित्ता कर्म योगे ऐसे वास्तविक है चर्मणि द्वीपिनम हंति ये दंतर हंति कुंजरम चर्मणि चर्म निमित्त से व्याघ्र का हनन करता है तो चर्मणि सप्तमी हो गया तो ये क्यों कहते हैं कि चर्म निमित्तात् चर्म चमड़ा के लिए व्याघ्र को मारता है और दंतर हंथी कुंजरम कुंजरम हस्ती हस्ती को क्यों मारता है कहते हैं उसका दांत के लिए तो सप्तमी हो गया तो इसको कहते हैं निमित्त तो सप्तमी इसी प्रकार की यहाँ दिया इंद्रियांतरे अर्थात इंद्रियांतर निमित्ता जो अंत पदार्थ है उस समय में, में एक इंद्रिय कार्य करता है मन और जब बाहर आ जाता है तब और, और इंद्रिय साथ में आ जाता है ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय कर्म सब साथ में आ जाते हैं तब तो इंद्रिया आ जाने से वो स्फुट हो गया एक इंद्रिय कार्य करता है तो स्फुट मतर अर्थात चक्षुर आदि निमित्त इंद्रियांतरे निमित्त सप्तमी होने से अर्थात चक्षरादि निमित्तक ऐसे हो जाएगा निमित्तात कर्म योगे बातिक तो इतना ही अंतर है बाह्य इंद्रिय कार्य किया तो स्पष्ट भान होने लगा इसलिए सारे वेदांत का साधना है कि बाह्य इंद्रिय को कार्य करना घटाएं। केवल बाह्य इंद्रिय उतना ही कार्य करे जितना ही लक्ष्य के दिशा में होना चाहिए अन्य दिशा में बाह्य इंद्रिय कार्य न करे तब ये विशेष धीरे धीरे हमारे अंदर से हट जाएगा ये जो जागृत अवस्था में जो सत्य बुद्धि पड़ा है ये धीरे धीरे हट जाएगा टीका में ये मनसी अतारूपट ये मनसो बफुटा ते सर्वे मनंदन कल्पिता कल ये जो सब अंतर भावना मनसी अर्भावनाफुटा मन का अंदर में कवल भावना रूप केवल चिंता करता है कल्पना करता है होने से अस्फुटा स्पष्ट देसो बहिपलम मन से बाहर में दिखते हैं मन से बाहर दिखते हैं अर्थात बाह्य इंद्रिय साथ में है तो होने से कहते हैं स्फुटा भगवंती स्पष्ट हमको दृढ़ लगता है क्यों जब इंद्रिय कार्य करता है तब हम साक्षी है ना प्रमाता है जब प्रमाता बन गए प्रमाता बन जाने से सब चीज दृढ़ लगेगा साक्षी बनने से सब चीज झापसा लगेगा मेरे को ज्ञान हो रहा है शब्द का ज्ञान हो रहा है ऐसे में जान रहा हूं ऐसा जब लगेगा तो बहुत अंतर्मुख है उस समय में किंतु वो शब्द रास्ता से आ रहा है ये प्रमाता बन गया तो जितना कम प्रमाता बने प्रमाता होगा तो सत्य तो बुद्धि करेगा क्योंकि प्रमाता को प्रमा होगा प्रमा अर्थात था? यथार्थ अनुभव कहेंगे है मिथ्या किंतु मानेगा यथार्थ अनुभव ये प्रमा है ये संस्कार को हटाना है जितना जितना इंद्रिय का काम व्यवहार हो तभी उतना उतना साक्षी साक्षीभाव जाएगा ये जगत का स्फुटत्व का नाश होगा केवल लक्ष्य के लिए आवश्यक जितना है उतना ही प्रमा करें। बाकी तो सब अप्रमा है बाकी जो कुछ जान लिया जो जानना का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा ये स्टाम्प लगा देना है ये मिथ्या तो। कभी होता है प्रपंच में कभी दिख गया कभी ये हो गया कभी विचार हो गया पूरा हो गया तो कह देना ये मिठ्याई है जाने दो तो। जिसके साथ विचार किया वो सत्य मानिए आप है मिठाई है ये जाने दो तो।, तो इस प्रकार के धीरे धीरे अर्थात तो उसे लाभ भी है अब जिसके साथ जो आपके साथ विचार करेगा ना दूसरा बार सोचेगा इसके साथ ही विचार करके लाभ नहीं है उठ जाएगा और जाने तो हमको क्या जरूरत है उसका तो मनस्पंदन मातृ न कलिता दो नंबर टिप्पणी मनस्पंदन अंतर इंद्रिय मन इसको अंतकरण कहते हैं अंतर इंद्रिय मना टीका मिथ्यव अंतर बहिर्द्रिय प्रभेद निमित्त स्फुटत्व स्फुट विशेष मिथ्या एव दोनों ही मिथ्या है किंतु अंतर और बहिइंद्रिय ये भेद ये ही स्फुटत्व और अस्फुटत्व के लिए बाहरी इंद्रिय व्यवहार हुआ तो स्फुट तो धीरे धीरे जब हम वेदांत का बहुत ज्यादा व्यवहार करते हैं संस्कार बढ़ता है बाहर इंद्रिय व्यवहार करने का समय में अंदर में एक स्वर कहता रहेगा ये अभी बाहरी इंद्रिय व्यवहार हो रहा है इसलिए स्फुटत्व लग रहा है किन्तु ये मिथ्या है जब ये अंदर का स्वर कहने लगेगा तब तो आप जान लेंगे कि आप वेदांत में परिनिष्ठित तो हो गए आप ज्ञानी हो गए ये स्वर कितना अधिक समय में कहने लगेगा जितना कहने लगेगा उतना व्यवहार छूट जाएगा धीरे धीरे ये अंत स्वर सर्वदा कहने लगे ये अर्थात वेदांत का जानेंगे कि हमारा फल हो रहा है अगर ये नहीं कहेगा तो बाहर वही सत्य हो वही सत्य हो चलता रहेगा रह अंत स्वर जब कहने लगेगा बाहर में भी कह दीजिए तो कोई हानि नहीं ला है लाभ टीका में न मिथ्या तो अमिथ्या तो वो उपयुज है तत्र अर्थात स्फुटत्व तो, अस्फुटत्व तो में मिथ्या तो अमिथ्या तो उसका प्रयोजक नहीं है अर्थात मिथ्या होने से अस्फुट होगा सत्य होने से स्फुट होगा ऐसा बात नहीं है नहीं। ये सिद्धांत क्या कह रहा है पूर्व पक्ष मान रहा है ना मिथ्या होने अस्फुट है मिथ्या है स्फुट है सत्य है सिद्धांत कहता है कि सत्यत्व मिथ्यात्व ये स्फुटत्व अस्फुटत्व के लिए प्रयोजक नहीं है ऐसे हमारा धारणा बना हुआ है इसको हटा देना है स्पष्ट है तो ये सत्य हो जाएगा कुछ नहीं ये सब मिथ्या ही है न मिथ्या तो अमिथ्या तुझे तत्र, तत्र का टीका में जो प्रथम पंक्ति में दिया स्फुत्व अस्फुटत्व यही उसका पूर्व पंक्ति में दिया था ना अंतर इंद्रिय भेद निमित्त स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष तो यही त्र अर्थात तो मिथ्या और सत्य है इसलिए सत्य स्फुट और मिथ्या अस्फुट ये बात नहीं है दोनों ही मिथ्या है सर्वदा ये निर्णय ये सब मिथ्या है मिथ्या भूतेषुअर्शनाथ मिथ्या में भी स्फुट स्फुटत्व तो तो दिखता है तीन नंबर टिप्पणी तदर्शनाथ स्फुटत्व स्फुट दर्शना, तो तो तो दर्शना। स्वप्न में भी कभी इंद्रिय ग्राही और स्वप्न में भी कभी कल्पना करता है ये दोनों ही होता है तो मिथ्या वस्तु में भी ये हो सकता है श्लोकाक्षराणी व्याकर होती यहाँ तक तो श्लोक का व्याख्यान टीकाकार कर दिए अभी भाष्यकार जो श्लोक का व्याख्यान कर रहे हैं टीकाकार उसके लिए कर रहे हैं श्लोकाक्षराणी व्याकरोति ये व्याकरोति का कर्ता कौन है? भाष्यकार तो ये व्याकरोति का वक्ता कौन है टीकाकर टीकाकार कह रहे हैं भाष्यकार कह रहे हैं श्लोक का अक्षर का भाष्य में यदपि अंतर मनोवासना भावना मनोवासनात्र्यक्ता स्फुटम व बहिष्ठ चक्षादी इंद्रियार चक्षुरादी के आगे एक टिप्पणी है अच्छा। वो एक नंबर टिप्पणी यहाँ नहीं है काट दीजिए क्योंकि एक नंबर टिप्पणी इंद्रियांतर कृत इतनी दिया है ना वो आगे पृष्ठा में है तो वो इंद्रियांतर अगर है तो अर्थ से घटेगा किंतु टिप्पणी वास्तविक आगे पृष्ठा में इंद्रियांतर कृत है आगे पृष्ठ में भाषा में प्रथम पंक्ति में है इंद्रियांतर कृत वहाँ लिख सकते हैं कि पूर्व पृष्ठायाम टिप्पणी और आगे लिख सकते हैं, तो इंद्रियांतर अर्थ जानने के लिए यहाँ खाली ऐसा दे दिया किंतु ये ठीक नहीं है अच्छा इंद्रियांतर ग्राहिया विशेषो नाशो भेदा अस्तित्व कृत स्वप्न भी तथा दर्शन पूरा श्लोका अर्थभाष्यकार कह दिया यद्यपि जो आप कहते हैं यद्यपि जो आप कहते हैं अंतर अव्यक्तत्व भावानाम भावा जो अंतर अंदर में जो उपलब्ध होता है वो अव्यक्त है तो ये जो अंतर कह दिया टीका में उसके लिए कहते हैं मनसी अंतर मनसी अंतर अर्थात तो मनोरथ रूपाण भावाना मनोरथ बैठे बैठे चिंतन करना कल्पना करना अव्यक्तत्वम ये अस्फुटत्व मनसी अंतर मनोरथ कह दिया ये तो जागृत अवस्था में जानता है बाकी मनुष्य अंतर जो स्वप्न है बाकी प्रातिभाषिक मनुष्य अंतर हो जाएगा भावा नाम ये हो भावान आगे मनोवासना मात्र अभिव्यक्ता न मन का वासना से ही वो अभिव्यक्त होते हैं जो अंतर है अव्यक्त है वो केवल मन का वासना से वो पता चलते है मनोवासना मात्र अभिव्यक्तान ये हो गया एक प्रकार अव्यक्त और दूसरा हो गया स्फुटत्व स्फुटत्व क्या है कहते हैं बहिर चक्षरादि इंद्रियातर ग्राहियाणा जो बाहर चक्षुरादि है अन्य इंद्रिय मनता एक है और जो दूसरा इंद्रिय उसके द्वारा ग्रहण होने से इनको हम स्फुटत्व कह दिए जो भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया मनोवासना मात्र मनोवासना उसके लिए टीका में कहते हैं तथा हेतु ये जो अंतर जो रहा अव्यक्त हुआ ये अव्यक्त क्यूँ है उसके लिए हेतु दे दिए मनोवासना मात्र जितना अधिक मन में वासना है उतना अधिक मनोराज्य है जब हम इंद्रियों को पहले निग्रह करते हैं इंद्रिय बाहर चलेगा नहीं किंतु अंदर में रजस पड़ा हुआ है रजस कैसे पड़ा हुआ है कैसे कोई कम कहते हैं कि यहाँ घट पड़ा हुआ है घट पड़ा हुआ है मतलब वो किसी रूप से के होना चाहिए ना कहेंगे मिट्टी रूप से पड़ा हुआ है घटा चूर्ण मूर्ण होकर के पड़ा हुआ है तो कहते हैं कि घट कहा है कहते हैं मिट्टी रूप से पड़ा है इसी प्रकार कहते हैं अंदर में रजस पड़ा है ये रजस पड़ा है क्या है कहेंगे कहेंगे वही है कि वासना रजस उसी रूप से रहेगा और जब उसका चलेगा कार्य निकलेगा उसका जब अंकुरोधम होगा तब हम कहेंगे रजस क्यों रजस का कार्य विक्षेप विक्षेप विक्षेप क्या होगा पहले मन में होगा और वो रजस और अधिक है तो शरीर को भी आगे अगर रजस इतना ज्यादा नहीं है खाली मन में है तो ये चलाएगा विक्षेप करेगा विक्षेप करेगा अर्थात मन को चलाते रहेगा हम इंद्रियों को निग्रह कर दिए अभी मन को एकाग्र नहीं किया तो ये कहा जाता है अभी हमारा शारीरिक रजस तो चला गया कि मानसिक रजस पड़ा हुआ है ये मानसिक रजस को हटाने के लिए अर्थात मनों का विक्षेप को हटाने के लिए कहीं मन को एकाग्रह करना पड़ेगा उसके लिए उपासना चाहिए तो उपासना करने से ये संस्कार जो मन में पड़े हुए हैं आप उपासना करते रहेंगे और संस्कार उठता रहेगा जितना अधिक उपासना करें जितना अधिक रटेंगे, जितना लगेंगे उतना ही अंदर से संस्कार निकलेगा किंतु क्या होता है साधक को उस समय भय होता है ये कहाँ से आया ये सब ये बाहर से आया ये तो मैं डूब जाऊंगा किंतु निश्चित रहना है वो डूबने वाला है नहीं अगर वो चलता रहेगा वो अंदर में पड़ा हुआ था वे निकल करके जा रहे हैं आनंद होना है अर्थात तो खुश होना है कि निकल करके जा रहे है ऐसे बुद्धि रखेगा तो पार हो जाएगा और डर जाएगा तो उसी डर से बह जाएगा बह जाएगा मतलब पता नहीं चलेगा है क्या चीजें कहां से आया फिर छोड़ देगा जो चलता था संस्कार को हटाने के लिए जो उपासना इत्यादि करता था वो छोड़ देगा फिर वो बह जाएगा जानना है कि अगर हमारे अंदर से विक्षेप अधिक उठ रहे हैं, जानेंगे कि हम अपना सामर्थ्य से अधिक तीव्र वेग में चलने का उद्यम कर रहे हैं कभी लगेगा कि बह ही जाएंगे तो थोड़ा स्लो हो जाना जो लोग नदी में तैरते हैं कभी वो जानते हैं जो नदी का हम जब किनारे से तैरते हैं लगता है कि हम स्रोतों को हम पार कर सकते हैं सामर्थ्य है किन्तु धीरे धीरे जब जाते हैं केंद्र की तरफ लगता है ना ये स्रोत तीव्र है हम उसको पार नहीं कर पाएंगे तो क्या करते हैं पीछे हट जाते हैं फिर थोड़ा पीछे आ जाते हैं न न ये तीव्र है हमारा सामर्थ्य नहीं है तो पीछे हट जाते हैं पीछे हट जाने से क्या होगा अभी हम स्थिर रहे जानते हैं इतना को तो हम स्रोतों को हम संभाल पाएंगे उस गति में चलना है तो उस गति में चलने से क्या होगा तो हम अगर ऐसा तैरते रहेंगे हमारा धीरे धीरे तक क्या ना हमारा शक्ति क्षीण हो जाता है किंतु यहाँ मन का शक्ति क्षीण नहीं होने वाला है मन धीरे धीरे समर्थ होगा हो अब थोड़ा धीरे होके मन धीरे धीरे समर्थ होगा हो समर्थ होने के बाद दो बार आप लगाएगा उसमें इस बार समर्थ हो गया और उसको पार कर जाएगा तो इसी प्रकार के अगर अपना सामर्थ्य को जान करके मार्ग में चलना है इसलिए कहा जाता है शुरुआत में किसी जानकार के इसमें रहना है पूछ लेना है ऐसा होता है क्या करना है बता देगा नहीं तो अगर हमारा बुद्धि ठीक कार्य करता है हमारा निष्ठा ठीक है हमारा विवेक बता देगा अब थोड़ा धीरे हो जाना फिर धीरे हो जाएंगे फिर चलेगा तो यहाँ कहते हैं कि अंदर में जो वासना रूप पड़े हैं वही वासना मात्र ही है और वो जब चलेगा अर्थात वही उसका रजस है वो रजस फिर धीरे धीरे वो क्षय हो जाता है जब हम लगे रहते हैं साधना में और तमस अर्थात तमस तो जो सोया रहेगा वो तो मतलब इसका बात नहीं है ना वो अर्थात वो भी एक बासना है अर्थात वो जो निद्रा का जो एक सुख है ना वो बासना उसके अंदर पड़ा है इसलिए उसमें जाएगा तो वो तो अर्थात बहुत उसको तो रजस में लगना है तो अभी हम लोग विचार कर रहे हैं रजस से सत्व में जाने का तो उस जगह में उपासना करेगा समस्या तो रजस को आने के लिए वो तो कर्म करना है तो कर्म करना पड़ेगा अभी अच्छा आगे स्फुटम व भाष्य प्रथम पंक्ति का अंतिम में कहा व स्पष्ट किसको कहते हैं बहुष्चुरादि इंद्रियातर ग्राहियाणाम विशेष चक्षुरादी इंद्रिया उसके द्वारा ग्राह्य होगा तो ये विशेष है तब कह देते हैं आगे टीका में चक्षुरादी ग्राह्य मनसो बृष्ट इति शंकांग बिंदी शकांग बार शाम उसका अनुसार रहेगा वहाँ ये शंका को द्वितीय का वचन बार सिद्धांत पूर्व कह रहा है कि चक्षुरादि ग्राह्यत्व है न चक्षरादि से ग्रहण होता है इसलिए मनसो बहिर्भावाना पंचमी मन से बाहर है मनुष्यो बहिर्भावाना मन के अपेक्षा ये बाहर है स्फुटत्व दृष्टम ये मन के अपेक्षा बाहर है इसलिए स्फुट है स्पष्ट है तद ऐसा अमिथ्यात्व कृतम ये जो स्पष्ट दिखते हैं मन से बाहर दिखते हैं क्यों दिखते हैं क्योंकि इनमें अमिथ्यात्व है सत्यत्व है सत्य होने से मन से बाहर दिखते हैं इसलिए स्पष्ट इस है अमिथ्यात्व कृतम अमिथ्यात्व शब्द का अर्थ हो जाएगा सत्यत्व तो, तो स्फुट क्यों है क्योंकि सत्यत्व सत्यत्व कृतम बाह्य पदार्था नाम स्फुटत्म तो पूर्व कह रहे हैं ऐसा शंका को वारण करता है सिद्धांति सत्यत्व तो होने से स्फुटत्व ये बात नहीं है भाष्य में द्वितीय पंक्ति में नाशो भेदानाम अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व सत्यत्व भेदा सत्य तो कृत असौ असो पूर्व में दे विशेष असो विशेष भेदा पदार्था सत्य न सत्य है इसलिए स्फुट है ये बात नहीं है क्यों स्वप्न भी तथा दर्शनाथ स्वप्न में भी स्फुट स्फुट दिखते हैं दोनों ही के मिथ्या है टीका में सर्व संप्रतिपन्न मिथ्यात्वे स्वप्ने दोनों समानाधिकरण है सर्व संप्रतिपन्न मिथ्यात्व स्वप्ने समास कैसे कहेंगे सर्व ना, ना पहले एक एक पद कहेंगे ना सर्वम संप्रतिपन्नम ना सर्वे ही संप्रतिपन्नम संप्रतिपन्न उभयवादी सम्मत को संप्रतिपन्न कर देता है दृष्टांत तो जिसको देते हैं तो सर्वे ही संप्रतिपन्न इतने सर्व सम्मति प्रन्नम आगे मिथ्यात्म आगे स्वप्न के साथ समान अधिकरण कैसे हो जाएगा सर्वसंप्रतिपन्न मिथ्यात्वम संप्रतिपन्न मिथ्यात्म यश्न से तो सर्वे संप्रतिपन्न तृतीया हो जाएगा आगे बहुवी है सर्वसंप्रतिपन्न मिथ्यात्वम मिथ्यात्व यश स्वप्न से तो सभी के द्वारा मिथ्यात्व तो मतलब स्वीकृत है स्वप्न में वो स्वप्न में भी स्फुटत्व अस्फुटत्व विशेष प्रतिभा तो स्वप्नों में भी स्फुट अस्फुटत्व इस प्रकार की विशेष का प्रतिभा हो रहा है प्रतिभात नास विशेषो मिथ्यात्म अमिथ्यात्व तुम चाहिए मिथ्यात्व अमिथ्यात्म वहा कुछ पाठ अलग था है में मिथ्यात्वम अमिथ्यात्व व प्रभुपति अंतिम पंक्ति में टीका में है ना yes, मिथ्यात्वम आगे अमिथ्यात्म अंतिम पंक्ति में टीका में मिथ्यात्वम है ना yes, और ठीक है वहां अमिथ्यात्वम yes, है अच्छा बहुत थोड़ा ठीक नहीं है क्या मिथ्यात्वम अंतिम पंक्ति वाला ठीक है अच्छा ठीक तो सिद्धांत कहता है कि असु विशेष स्फुटत्व अस्फुट तो विशेष मिथ्यात्व अमिथ्यात्व ये विशेष को नहीं उसका प्रयोजक नहीं बनेगा न प्रयोजितुम तुम थी मिथ्या तो अमिथ्या तो होने से वहाँ स्फुटत्व तो और अस्फुट तो और स्फुट तो तो हो जाएगा ये बात नहीं है क्यों सिद्धांत कह दिया भाष्य में स्वप्न पे तथा दर्शना स्वप्न में भी स्फुट स्फुटता है सत्य पूर्व पक्षी कहता है पूर्व पक्ष कहता है कि ये सत्य है इसलिए स्फुट है सत्य को प्रयोज लेता है सिद्धांत कहता है नहीं है मिथ्या होने पर भी में है क्योंकि स्वप्न में भी एक है है तो तो इसलिए मिथ्या होने पर भी आपका हेतु जो सत्य होने से स्फुट मिथ्या होने से अस्फुटत्व ये नहीं हुआ ये दोनों ही मिथ्या होगी पूर्व पक्ष कह रहा है न स्पष्ट है इसलिए सत्य ना स्पष्ट कहने का वही है मतलब यहाँ समव्याप्ति मान लीजिए जो स्पष्ट है मतलब सत्य होने से ये पूर्व पक्ष कहेगा कि अगर ऐसा सिद्धांति मान लेगा स्पष्ट है तो सत्य पूर्व पक्ष कह रहे हैं ना हम ये स्पष्ट है इसलिए सत्य हो जाएगा ऐसा नहीं यह सत्य तो को प्रयोजक बना रहा है अर्थात कारण होने से ये कार्य कार्य को देख करके अब कारण को निश्चय करना पड़ेगा सत्य तो होने से स्पष्ट है स्पष्ट दिख रहा है इसलिए आप निश्चय करेंगे कि ये सत्य होना पड़ेगा धूम दिख रहा है बनी को निश्चय करेंगे क्यों बनी कारण है इसको कार्यलिंग को कहेंगे तो पूर्व पक्ष कह रहा है इस प्रकार स्पष्ट तो दिख रहा है सत्य तो तो दिखेगा नहीं सत्य तो कोई पदार्थ चक्षुग्राह नहीं है उसको अनुमान मतलब निर्णय करेगा अनुमान से तो सिद्धांत यहां कहा तो पूर्व पक्ष कहता है अयम विशेष स्तरी कैन अगर मिथ्यात्व तो, मिथ्यात् तो के चलते स्फुटस्फुट तो, तो नहीं हुआ फिर ये जो विशेष दिखता है ये केन कें क्य विशेष सिद्ध्य आशंक्य चतुर्थ पहा सिद्धांति चतुर्थ पद उत्तर देता है भाष्य में कितरी सिद्धांति उत्तर देता है इंद्रियातरकत एवं ये इंद्रियारकृत के उपर एक नव टिप्पणी इंद्रिया पूर्वपृष्ठास्थ पूर्व पृष्ठस्थ टिप्पणी एक यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा से तो तो ना स्फुटत्व तो स्फुट तो। ये तो तो ये विशेष दिखता है इसका निमित्त क्या है सिद्धांति मना कर दिया मिथ्यात्व तो, मिथ्यात्व तो नहीं है पूर्व पक्ष पूछता है फिर क्या है सिद्धांत उत्तर देते हैं इंद्रियारकृता दो इंद्रिय हो जाएंगे तो स्फुट हो जाएंगे अंतर इंद्रिय है तो स्फुट हो गया ठीक है मैं मनो मात्र में मनोमात्र अंतर्भाव वासना मात्र रूपाण अस्फुटत्व इंद्रिय कहने से मन इंद्रियार कहने से बाह्य इंद्रिय मनो मत संबंधा दो नंबर टिप्पणी मनोधात मनसा स्मृत स्फुटत्म चक्षुषा दृश्यम इति प्रसिद्ध मन के द्वारा जो स्मरण किया देवदत्त का वो देवदत्त तो स्फुट और चक्षु के द्वारा देवदत्त को देखा वो देवदत्त हो गया स्फुट भाव टीका में मनो मात्र संबंधात केवल मन से ही कल्पना किया होने से अंतर्भावान वासना मात्र रूपान केवल वासना मात्र ही है होने से अस्फुट स्फुट नहीं है और बहिर्भावान तो जो बाहर में जो पदार्थ दिखते हैं चक्षु चक्षरादि बहिरीन्द्रिय संबंधात युक्तम स्फुटत्वम चक्षुरादि बहिरीन्द्रिय जो बाहर पदार्थ दिखते हैं उनको देखने के लिए बहिरीद्रिय व्यवहार करेगा तो चक्ष आदि बहिद का संबंध हुआ होने से युक्तम वो स्फुट हो गए तद विशेष ये जो विशेष हुआ एक इंद्रिय दो इंद्रिय ये विशेष मिथ्यात्व अविशेष अपि तो दोनों में समान है तो होने पर भी ये विशेष हुआ एक इंद्रिय व्यवहार हुआ तो अंतर दो इंद्रिय व्यवहार हो गया तो स्फुट तो ये जो विशेष है ये विशेष को हटाना होगा जब हम ये विशेष का जो हेतु है हे दो इंद्रिय व्यवहार होना एक इंद्रिय अगर हम ये दोनों को पूरा पूरा करते रहेंगे ये इसके जो है कि हमको सत्य तो बुद्धि पड़ा है ये थोड़ा हटना कठिन है इसलिए बाह्य इंद्रिय व्यवहार को जितना घटाएंगे सारे श्रुति सारे शास्त्र वही कहेंगे अवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन अगर अमृतत्व इच्छा करते हैं तो आवृत चक्षु इंद्रियों को तो निग्रह करना ही होगा ठीक है हमें स्फुटस्फुटत्व प्रतिभास भेदस्व मिथ्यात्व संभवात प्रागुक्त अनुमान अविरुद्धम उपसंग्रह स्फुट और अस्फुटत्व ये जो प्रतिभास होता है भेद प्रतिभास भेदस्व स्फुट का प्रतिभास अस्फुटत्व का प्रतिभासा तय और भेद स्फुटत्व ये क्या प्रतिभाव पदम आगे तय तो और भेद ये दोनों मिथ्या होने पर भी स्फुटत्व प्रतिभास और स्फुटत्व प्रतिभा ये दोनों मिथ्यात्व अपि मिथ्यात्व अपि अर्थात स्वप्ने वहां मिथ्या होने पर भी ये दोनों हो सकते हैं मिथ्यात्व अपि संभवात् पदार्थ मिथ्या है तो भी स्फुट तो अस्फुट तो दोनों हो सकते हैं इसलिए प्राग उत्तम अनुमानम अविरुद्धम ये प्रकरण जहाँ आरंभ हुआ था सिद्धांति ही अनुमान दिया था ये आप लोग देख सकते हैं भाष्य तिरासी पृष्ठा वहाँ आरंभ हुआ अंतस्थान सु तस्मात जागरित स्मृतम तिरासी आठ तीन एट थ्री तो, वहां ये भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया था जागृत दृश्याम भावना वैतथ्यमित प्रतिज्ञा दृश्यवाद हेतु स्वप्न स्वप्नदृश्य भाव दृष्टान यहा त्र स्वप्नदृश्या अर्थात यहां तो से विचार आरंभ हुआ था तो अभी यहां उसका उपसंगार हो गया भाष्य में अतः तो कल्पिता एवं जागृत भाव अपी स्वप्न सिद्धम् इसलिए जो जाग्रत भाव है ये कल्पित ही है ये सिद्धम ये निश्चय हुआ जैसे अतः तो कल्पिता एवं जाग्रत भाव अपि अपि कह करके स्वप्न स्वप्न पदार्थ तो कल्पित है जाग्रत भाव अपि अपि का अर्थ ये भी स्वन भावत अभी स्वप्न भाव देके सिद्धमे निश्चय को पंचदश श्लोक उच्चारण भवतु करता है सा पुनः सर्वकल्पना के न द्वारेण इतनी आशंका पूर्व पक्ष कह रहा है सर्वस्य कल्पिततम भवतु ठीक है अब मान लिया यहाँ तक आगे सा पुनः सर्वकल्पना के न द्वारे न कल्पना करने वाला तो पहले कह दिया था प्रभु सब कल्पना करता है तो अभी केन तो के न अर्थात उसका क्रम कैसा होता है इसी क्रम से प्रभु साक्षी आत्मा वही कल्पना करता है और हम वही है आप कहते हैं अभी हम अगर ऐसा कल्पना हम करते हैं हम कैसे करते हैं वो हमको पता चले मार्ग तभी हम उसका अवरोध कर पाएंगे इसलिए पूर्व भी पूछ रहे हैं सा सर्व कल्पना केन न ये हम इस कल्पना कैसे कर देता है कहते हैं आपने सोए सोए सोया हुआ अवस्था में उठ करके जा करके ऐसा दुर्घटना करके आकर के, कर के, कर के सोए गया कि हमको बिल्कुल पता ही नहीं है ऐसा कर्म हमसे कैसा हो जा सकता है फिर आगे व्याख्यान कर देगा ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये एक बीमारी है इस बीमारी के चलते ऐसा हो सकता है ऐसे ही हमारे में अंदर में एक बीमारी है वो बीमारी है, है अविद्या तो इसी के चलते आगे ऐसे ऐसे कर्मों होता है जैसे कहते हैं न जो मनोविज्ञानी होते हैं डॉक्टर होते हैं वो बता देंगे ऐसा रोग वाला को ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा ये करेंगे आप लोग होम्योपैथिक डॉक्टर देखे नहीं नहीं तो वो लोग कह देते हैं कैसा ये जो है उसका पिताजी का ऐसे ऐसे संस्कार है और उसका पिता महो होगा ऐसे संस्कार है तो आश्चर्य हो केंगे हाँ वो लोग ऐसे ही थे तो कैसा कह दिया खाली देख करके उसको कह देगा वो लक्षण वो लोग इतना देख देख करके सीधा वस्तु हो जाते हैं जैसे एलोपैथिक डॉक्टर कह देते हैं ऐसा ही कह देते हैं कहते हैं इसका अंदर तो वो पूरा वो जीन है और कैसे खाली दवाई देने से थोड़ा चला जाएगा ऐसा उसमें होगा और जितना उसका प्रारब्ध है उतना करके ही जाएगा इसी तो प्रकार की हमारा तो अंदर में जितना ये अविद्या है वो जीन है वो प्रारब्ध पड़ा है जितना प्रारब्ध है वो करने के बाद हो जाएगा तो प्रारब्ध जितना जल्दी भोग हो जाएगा पूरा पक्ष पूछता है कि के न द्वारा इति आशंक ये कल्पना कैसे होता है उत्तर देता है जीवं कल्पयते पूर्वं सतो भावान यथा जीव कल जीवं कल्पयते पूर्वं सतो भावान यहां तो शास्त्र उत्तर देता है इधर हमको भगवान भगवान्दाचार्य कहते हैं पूर्वं जीवं ततो पूर्व जीव कल तह्याध्याद यहां तो उत्तर देता है सिद्धांत कि पूर्वम जीवम कल्पयते पहले जीव को कल्पना करता है स्वप्न देखने का समय में स्वप्न द्रष्टा दस जीवो को देख सकता है देख सकता है ये जो दस जीवो उसमें एक जीवो वो स्वयं भी है करता है कहता है इसी प्रकार की ये आत्म तत्व तो, ये जीव का कल्पना करता है और एक जीव में तादात्म कर जाता है जैसे स्वप्न में ऐसा जागृत में जैसे जागृत में पहले अहम आया अहम उस समय वो अपरिछिन्न रहता है मैं बुद्धि आया बुद्धि आया तो संस्कार कार्य करने लगेंगे संस्कार कार्य किया तो प्रथम संस्कार लाएगा मैं रामानंद हूं श्यामानंद हूं देवदत्त हूं यज्ञदत्त तो हूं परिच्छिन बना दिया अर्थात जैसे स्वप्न में सृष्टि करने का समय में तो पहले स्वप्न में आया फिर दस को बनाया एक में दादात्म्य कर गया इसी प्रकार की कल्पयते जीवम कल्पयते पूर्वम जीवम कल्पयते पहले जीव को कल्पना किया और आगे कहते हैं एव पृथक विधान भावान कल्पयते का अनुसंग हो जाएगा पहले जीव को कल्पना करेगा फिर जीव का भोग्य के लिए पदार्थों को कल्पना करेगा और पदार्थ में बाह्य आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सब कल्पना करेगा क्यों ऐसा करेगा कहते यथा विद्यस्त तथा स्मृति जैसा अनुभव करके संस्कार संस्कार है ऐसा ही स्मरण होगा तो अनुभव कहते हैं अनुभव सर्वदा इंद्रिय ग्राह्य होना आवश्यक नहीं है आजकल के जो बच्चे होते हैं वो लोग सरपो और देखेंगे नहीं देख पाएंगे मिलेगा कभी अगर चिड़ियाखाना में जाएंगे तो देखेंगे सरपो नहीं तो कहाँ देखेंगे ये जो सब नगर होता है सिटी होता है वहां सरपो मिलेंगे क्या <laughs> मिलेंगे नहीं और एक पीढ़ी के बाद वो सरपो मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे फिर जब चित्र इत्यादि वहीं से सब देखेंगे नहीं तो चिड़ियाघर जाकर के सर्प देखेंगे और जो बालक कभी चिड़ियाघर गया भी नहीं किंतु तो देख लेगा चित्र वो जो सर्पों को देखा उसी उसको सर्प का संस्कार हुआ और सुन लिया ये सर्प दंशन कर सकता है वो भी संस्कार हो जाएगा तो सब देखिए कल्पितों से संस्कार बना के चला तो वो बालक को वो क्या वास्तव सर्प कभी देखा नहीं। तो अभी उसको सर्प से भय होता है तो कल्पित तो सर्प से कल्पित तो सर्प का कल्पित तो दंशन जो वो देखा चित्र में उसी से उसका पूरा जीवन चला उसी मुताबिक तो इसलिए कल्पना करने के लिए एक वास्तव पदार्थ तो होना चाहिए जैसे नया एक लोग सर्वदा जोर देंगे सिद्धांतिकवश्यक है आजकल ये विज्ञान ये सब को बहुत सरल कर दिया देखिए बिल्कुल आप चित्र देख करके चल सकते हैं तो इसलिए कल्पना होने के लिए वास्तव चाहिए बिल्कुल नहीं है और कल्पना करके तो सारे जगत में कितना दुख ये व्यक्ति के बारे में हमने सुना था ये ऐसा कर दिया था ऐसा नहीं है वो किसे भ्रांति सुना था अब उसको देख करके इसका भय और वो हो गया तो इसी प्रकार की केवल देखिए कल्पना से कैसा चलता है तो केवल कल्पना से जीवन चलता है और जिसका साहस अधिक होता है वो कल्पना को थोड़ा अतिक्रम करेगा ऐसा है क्या सबको है क्या चलो देखते हैं जिसका साहस होगा वो इसलिए कहा जाते हैं नहीं बल ही ना आत्मा लभ्य बहुत ज्यादा भय रहता है भय रहना तो शरीर मन बुद्धि से अधिक तादात में उसके लिए वेदांत तो थोड़ा कठिन है तो जितना साहस बढ़ता है उतना फिर हर चीज का वो सत्यत्व तो जानने के लिए यहाँ वास्तविक क्या है सर्प है रजू है चलो देखते हैं। इस प्रकार की यहाँ कहते हैं यथा विद्य तथा स्मृति जैसा उसका अनुभव हुआ है अनुभव अर्थात कोई वास्तव पदार्थ को देखा हो कोई चित्र देखा हो सुना हो जैसा इसी प्रकार की स्मृति उसका स्मरण होगा में आत्मा ही सर्वम माया बसेना कल्पयन आदो विशिष्ट रूपेण जीवम कल्पयते आत्मा ही सर्वम द्वितीय सबको माया बसेना माया के चलते सब कल्पना करता है यहाँ एक बड़ा प्रश्न करते हैं आत्मा अगर माया के चलते सब कल्पना करते है माया पहले कैसे आया तो ये अंतिम प्रश्न देखिए यही है कि माया आ गया क्योंकि आपको अनुभव हो रहा है तो आपका ये प्रश्न है यही मतलब है कि सूचक है कि माया ऐसे ही आया ये वास्तविक अगर पूछा जाए कि ये रज्जु में सर को कैसे आया तो कहेंगे हमारे अंदर में संस्कार था तो ठीक इसी प्रकार आप कहेंगे प्रथम संस्कार कब हुआ आपको पूछा जाएगा कि रज्जु में संस्कार ये प्रथम संस्कार आपको कब हुआ कभी हो सकता है कि बालक बिल्कुल देखा नहीं कुछ चीज तो वो करेगा तो एक बार एकदम छोटा बालक मतलब एक साल करीब होगा तो उसको हम ले गया कुओं के पास कुआं अर्थात ये जो टेल वन है मतलब जो यो अपन वाला कुआं होता है तो उसका ऊपर रखकर बोला कि छोड़ दे सकता हूँ और रोने लगा तो अभी उसका जीवन में एक बार भी वो छोड़ा नहीं गया कुआं तो दूर की बात है जमीन में भी छोड़ा नहीं गया और वो रोने लगा तो ये क्यों रोया वो कहां से आया उसका संस्कार तो कहेंगे इसका जो कारण है आपका वही कारण है कि रजु में सर को से आया वही कारण है कि ये माया कहाँ से आया ये जगत कहाँ से आया तो संस्कार के लिए और कहेगा जन्म कहेंगे उसका ये हो गया बस अनादि ये सब अर्थात प्रमाण है तो, है, तो ये जो कहते हैं ना मरणत्रास अर्थात ये सब प्रमाण देता है कि अनादिकाल से जीव चलता है माया बसे न कल्पयन तो ये माया कहाँ से है माया को कहते हैं स्व पर निर्वाह अच्छा असमय अच्छा, अच्छा हुआ ओ पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णस पूर्णमुदश्यसे पूर्णशमाताय पूर्णमेवशिष्यसे